महाभारत शांति पर्व असित्यधिक सततमो अशीतिकमोध्याय सद्बुद्धि का आश्रय लेकर पाप कर्म से निवृत्त होने के संबंध में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद युधिष्ठिर वाच बाधवा कर्मवृत्त वा प्रज्ञावे नर से का प्रतिष्ठा से तत्व युधिष्ठि ने पूछा पितामह अब मेरे प्रश्न के अनुसार मुझे यह बताइए कि मनुष्य को बंधुजन कर्म धन अथवा बुद्धि इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए प्रतिष्ठा भूता नाम प्रज्ञा लाभ परो मत प्रज्ञा निषेषि लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतो सताम विष्णु जी ने कहा राजन प्राणियों का प्रधान आश्रय बुद्धि है बुद्धि उनका सबसे बड़ा लाभ है संसार में बुद्धि उनका कल्याण करने वाली है सत्पुरुषों के मत में बुद्धि ही स्वर्ग है प्रग्या प्रापितार्थो प्रज्ञया प्रापिता प्रहलाद मंकी विद्यते परम राजा बलि ने अपना ऐश्वर्य छीन हो जाने पर पुनः उसे बुद्धि बल से ही पाया था प्रहलाद नमुचि और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था संसार में बुद्ध से बढ़कर और क्या है इंद्र काश्यप संवाद तनिबोध युद्ठ युर इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और काश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं उसे सुनो वैश्य कच्चिदृशे का सुतम काश्यपम संतम रथे रथेन पातया मासमान दीप्त तपस्वी न कहते हैं पूर्वकाल में धन के अभिमान से मतवाले हुए किसी धनी वैश्य ने कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी ऋषि कुमार काश्यप को अपने रथ से धक्के देकर गिरा दिया आर्त सपति क्रुद्ध त्यक्तिमा ब्रवी मरीश्याम्य धन्येह जीविताथो न विद्य वे पीड़ा से कराह कर गिर पड़े और कुपित होकर आत्महत्या के लिए उद्यत हो इस प्रकार बोले अब मैं प्राण दे दूंगा क्योंकि संसार में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है तथा मुमरसोमासी अकुजंतम अचेतसम इंद्र श्रृगापेण अब भाषे लुभ्यमान इन्हें इस प्रकार मरने की इच्छा लेकर मैंने मूर्छा से अचेत हो कुछ न बोलते और मन ही मन धन के लिए ललचाते देखकर इंद्रदेव सियार का रूप धारण करके आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे मनुष्य यो ने मेक्षनते सर्वभूतान सर्व, सर्व मनुष्य विप्रम सर्वेवाभिनती मुने सभी प्राणी सब प्रकार से मनुष्यों योनि पाने की इच्छा रखते हैं उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रसन्नता तो सभी लोग करते हैं मनुष्यो ब्राह्मण से दुर्लभम अवाप्य तोषान मर तुमर कश्यप आप तो मनुष्य हैं ब्राह्मण हैं और श्रोत्रे भी हैं ऐसा परम दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोष दृष्टि करके स्वयं ही मरने के लिए उद्यत होना उचित नहीं है सर्वे लाभा साभिमाना इति लाभिना श्रुति लोभा जद भी मन संसार में जितने लाभ हैं वे सभी अभिमानपूर्ण हैं। ऐसा सत्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का कथन है अर्थात मैंने यह लाभ अपने पुरस्कार से किया है ऐसा अहंकार प्राय सभी मनुष्य कर लेते हैं आपका स्वरूप तो संतोष रखने के योग्य है आप लोभवश ही उसकी अवहेलना करते हैं अहो सिद्धार्थता तेषा यतीह पाड़य अतीव स्पृह तेषा यशा संति है पाड़य अहो जिनके पास भगवान के दिए हुए हाथ हैं उनको तो मैं कितार्थ मानता हूँ इस जगत में जिनके पास एक से अधिक हाथ हैं उनके जैसा सौभाग्य पाने की इच्छा मुझे बारंबार होती है पाणी मध्य स्पृहस्माक यथा तव तो धन श्यव न पाणी लाभाद अधिको लाभ कशन विद्यते जैसे आपके मन में धन की लालसा है उसी प्रकार हम पशुओं को हाथ वाले मनुष्यों से हाथ पाने की अभिलाषा रहती है हमारी दृष्टि में हाथ मिलने से अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं अपारण कंठ कम धरा बहे ब्रह्मण हमारे शरीर में काटे गड़ जाते हैं परंतु हाथ न होने से हम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं जो छोटे बड़े जीव जंतु हमारे शरीर में डसते हैं उनको भी हम हटा नहीं सकते अच्छा ये पुनः पाणी देव दत्तौ दशांगुली उद्धर कृमि डा दसो नि परंतु जिनके पास भगवान के दिए हुए दस अंगुलियों से युक्त दो हाथ हैं वे अपने अंगों से उन कीड़ों को हटाने या नष्ट कर देते हैं जो उन्हें ढसते हैं वर्षाषिमा तपा च परित्रण कुैल अन्न सुखम संय्यावा चोपभुजते वे वर्षा सर्दी और धूप से अपनी रक्षा कर लेते हैं कपड़ा पहनते हैं सुखपूर्वक अन्न खाते हैं सैया बिछाकर सोते हैं तथा एकांत स्थान का उपभोग करते हैं अधिष्ठा जच गाम लोह के भुंजते वाहय उपाय बहुष्च वह श्यान आत्मनिकुर हाथ वाले मनुष्य बहनों से जुटी हुई गाड़ी पर चढ़कर उन्हें हाँकते हैं और जगत में उनका यथेष्ट उपभोग करते हैं तथा हाथ से ही अनेक प्रकार के उपाय करके लोगों को अपने वश में कर लेते हैं ये खल्ल जिह्वा कृपणा अल्प सहनते ताने दुखाने दा बुने ही मुने जो दुख बिना हाथ के दीन दुर्बल और बेजमान प्राणी सहते हैं सौभाग्यवश तो, तो वे आपको नहीं सहने पड़ते हैं दृष्टवा न सिंगालो वये न कृमे न मोषक न सर्पो न च मंडूको न्यपाप यो निज आपका बड़ा भाग्य है कि आप गीदड़ कीड़ा चूहा सांप, मेढ़क या किसी दूसरी पाप योनि में नहीं उत्पन्न हुए ऐतावता लाभे न तोष्टुमरसी का शप किं पुनर्जोसी सामेशा ब्राह्मण काश्यप आपको इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए इससे अधिक लाभ क्या होगा कि आप सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं इम इम कृमय उद्धरणा ये मुझे एक कीड़े खा रहे हैं जिन्हें निकाल फेंकने की शक्ति मुझमें नहीं है हाथ न होने के कारण होने वाली मेरी इस दुर्दशा को आप प्रत्यक्ष देख ले अकार्यमित चम चैम नात्मा संजा्यम नातः पापी जशि जोड़ि पते यिति आत्महत्या करना पाप है यह सोचकर ही मैं अपने शरीर का परित्याग नहीं करता हूँ मुझे भय है कि मैं इससे भी बढ़कर किसी दूसरी पाप योनि में न गिर जाऊँ मध्य व पाप योन शार्गालिम यामहम ग पापी यशो बहुत राम इतो पाप योन यद्यपि मैं इस समय जिस श्रृंगाल योनि में हूं इसकी गणना भी पाप योनियों में ही है तथापि दूसरी बहुत सी पाप योनियाँ इससे भी नीचे श्रेणी की है जात्य के सुखितराह संतंडे भृत दुखिता नैकात सुखमे क्विद्या कुछ देवता जाति से ही सुखी हैं दूसरे पशु आदि जाति से ही अत्यंत दुखी हैं परंतु मैं कहीं किसी को ऐसा नहीं देखता जिसको सर्वथा सुख ही सुख हो मनुष्च आढ़ताप्य राजमिक्षर राज्यात्व इक्ष देवत्वादींद्रता मनुष्य धनी हो जाने पर राज्य पाना चाहते हैं राज्य से देवत्व की इच्छा करते हैं और देवत्व से फिर इंद्रपद प्राप्त करना चाहते हैं भवे यादपे ताढ़ोन्न राज्य च इंद्र नैव तो तथा सती यदि आप धनी हो जाएं, तो भी ब्राह्मण होने के कारण राजा नहीं हो सकते यदि कदाचित राजा हो जाए तो देवता नहीं हो सकते देवता और इंद्र का पद भी पा जाए तो भी आप उतने से संतुष्ट नहीं रह सकेंगे न तृप्ते प्रेला भेस्ते तृष्णा ना भे प्रसाती सम प्रज्वलती सा वस्तुओं का लाभ होने से कभी तृप्ति नहीं होती बढ़ती हुई तृष्णा जल से नहीं बूझती इंधन पाकर जलने वाली आग के समान वह और भी प्रजुलित होती जाती है। तथा तथा तत्र का परिदेव नाम तुम्हारे भीतर शोक भी है और हर्ष भी साथ ही सुख और दुख दोनों हैं। फिर शोक करना किस काम का परीक्षिद्यव काम सर्वेशा चर्मण मूलम बुद्धिंद्रिअग्रा शकुंतालिव पंजरे बुद्धि और इंद्रिया ही समस्त कामनाओं और कर्मों की मूल है उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखा जाए तो कोई भय नहीं है न द्वितीय सेदेय क्विन्न न चाह तृतीय से जन्ना तथो भयम् मनुष्य को दूसरे सिर और तीसरे हाथ के कटने का कभी भय नहीं होता है जो वास्तव में है ही नहीं उसके कारण भय भी नहीं होता है न खलवप्य काम कोचन जायते ही संस्पर्शा दर्शन आद्वापि जायते आद्वापि जा जा जो किसी विषय का रस नहीं जानता उसके मन में कभी उसकी कामना भी नहीं होती स्पर्श से दर्शन से अथवा श्रवण से भी कामना का उदय होता है न ना का नाम, नारुण्वा कचिद वारुणी मदिरा तथा चिड़िया इन दोनों का आप कभी स्मरण नहीं करते होंगे क्योंकि इनको आपने नहीं खाया है परंतु जो तामसी मनुष्य इसको खाते हैं उनके लिए कहीं और कोई भी भक्ष्य पदार्थ उन दोनों से बढ़कर नहीं है यान चान्या भू ते सो भक्ष जाता नि कश्यम अभुक्त पुर्वाणी तमृति रेवती प्राणियों में किसी के भी जो अन्यान्य अन्य पदार्थ हैं जिनका तुमने पहले उपभोग नहीं किया है उन भोजनों की स्मृति तुमको कभी नहीं होगी अपरासनम असम असन, असन दर्शन ए बच पुरुष ओम अन्य श्रेय संश मैं ऐसा मानता हूं कि किसी वस्तु को न खाने न छूने और न देखने का नियम लेना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है इसमें संशय नहीं पाणिमंतो बलवंतो धनवंतो न संशय मनुष्या मानुष दास उपादिता जिनके दोनों हाथ बने हुए हैं निसंदेह वे ही बलवान और धनवान हैं। मनुष्यों को तो मनुष्यों ने ही दास बना रखा है पुनः पुनः कितने ही मनुष्य बारंबार वध और बंधन के क्लेश भोगते रहते हैं परंतु वे भी आत्महत्या करके प्राण नहीं देते बल्कि आपस में क्रीड़ा करते आनंदित होते और हंसते हैं अपरे बाहु बाहुबलिन कृत विद्या मनस्विन च बहुसे, संपन्न और मनुष्य मनुश्य निंदित एवं वृत्ति से जीविका चलाते हैं उस चते वृत्तिम् उत्सहते वृत्तिम्योपेवित स्वर्मणा तथा। वे दूसरी वृत्ति का सेवन करने के लिए भी उस उत्साह रहते हैं परंतु अपने कर्म के अनुसार जो नियत है वो नियत है वैसा ही भविष्य में होता है न पुलकसो न चाण्डाल आत्मा त्यक्त मया दुष्ट तया जोन आयाम पश्य स्वयाधृश्य भंगे अथवा चांडाल भी अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता है वह अपने उसी जोन से संतुष्ट रहता है देखे भगवान की कैसी माया है दृष्ट कु न पक्ष मनुष्य नाम पूर्ण लब्धलाभिका चप कश्यप कुछ मनुष्य लूले और लंगड़े हैं कुछ लोगों को लकवा मार गया है बहुत से मनुष्य निरंतर रोगी ही रहते हैं उन सब की ओर देखकर कर यह कहना पड़ता है कि आप अपने योनि के अनुसार निरोग और पूर्ण अंग वाले हैं आपको मानव शरीर का लाभ मिल चुका है यदि ब्राह्मण देह हस्ते निरातंको निरामय अंगाण समि नचलोह के शुक्त ब्राह्मण देव यदि आपका शरीर निर्भय और निरोग है आपके सारे अंग ठीक हैं किसी में कोई विकार नहीं आया है तो लोक में कोई भी आपको धिक्कार नहीं सकता आप धिकार के पात्र नहीं हो सकते न प्रवाह नवादे यदि आप पर जाति चुत करने वाला कोई सच्चा कलंक लगा हो तो भी आपको प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए ब्रह्म से आप धन पालन के लिए उठ खड़े होइए यदि ब्रह्म से श्रद्धासी चे वच वेदोक्त धर्म से फल मुख्यम अपे ब्रह्मण्ड यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर श्रद्धा करेंगे तो आपको वेदोक्त धर्म के पालन का ही मुख्य फल प्राप्त होगा स्वाध्याय अग्नि संस्कार अप्रमत्वुपाल सत्यम दम चिष्ठाचक आप सावधान होकर स्वाध्याय अग्निहोत्र सत्र इंद्रिय संयम तथा दान धर्म का पालन कीजिए किसी के साथ स्पर्धा न कीजिए ये केचन स्वाध्यायना प्राप्त जजन आजनम कथम ते चाशोचेयुर्ध्यावाप्यशोभनम ईक्षतस्ते विहाराज सुखम भद्वाप्नु जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं तथा यज्ञ करते और कराते हैं वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई आत्महत्या आदि बुरी बात भी क्यों सोचेंगे वे यदि चाहें तो यज्ञादि के द्वारा विहार करते हुए महान सुख पा सकते हैं उत जाता सुन सुथो सुमहूर्त यज्ञ दान प्रजेहायाम यतंत शक्तिपूर्वक जो उत्तम नक्षत्र उत्तम तिथि और उत्तम मुहूर्त में पैदा हुए हैं वे अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ एवं दान करते और न्यायानुकूल संतानोत्पादन की चेष्टा भी करते हैं नक्षत्रे स्वासुर स्वधे दुस्तिथ दुर्म हूर्तजा संपत्तियां दूसरे जो लोग आसुर नक्षत्र दूषित तिथि तथा अशुभ मुहूर्त में उत्पन्न होते हैं वे यज्ञ तथा संतान से रहित होकर आसुरी योनि में पढ़ते हैं अहमा सम पंडित कौ हेतु कौ वेद निंदक आन् तर्क विद्याम अनुरुजन्म तो में मैं एक पंडित था और कुतर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता था प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान को प्रधानता देने वाली थो तर्क विद्या पर ही उस समय मेरा अधिक अनुराग था हेतुवादान तो प्रवदिता वक्ता संसत्सुत हेतु मत आक्रोशाचाभिवक्ता च ब्रह्मवा केजान मैं सभाओं में जाकर तर्क और युक्ति की बातें ही अधिक बोलता जहां दूसरे ब्राह्मण पूर्वक वेद वाक्यों पर विचार करते वहां मैं बल पूर्वक आक्रमण करके उन्हें खरी खोटी सुना देता और स्वयं ही अपना तर्कवाद बका करता था नास्तिक सर्वस मूर्ख पंडित मानिक तस् यम फल निवृत्ति सिंघालमद्विज मैं नास्तिक सब पर संदेह करने वाला तथा मूर्ख होकर भी अपने को पंडित मानने वाला था विप्रवर यह श्रृंगाल योनि मेरे उसी कुकर्म का फल है अपिजातो जातु तथा तस्मा अहोरात्र सतैरपी यदम मनुष्य योनि श्रृंगाल प्राप्तयाम पुनः अब मैं सकड़ों दिन रातों तक साधन करके भी क्या कभी वह उपाय कर सकता हूँ जिससे आज सियार की योनि में पड़ा हुआ मैं पुनः वह मनुष्य योनि पा सकूँ संतुष्ट चाप्रम्त योर जेयज्ञाता भविष्यंबर्ज वह वर्जय्वा तथा जिस मनुष्य योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहकर कर यज्ञ दान और तपस्या में लगा रह सकू जिसमें मैं जानने योग्य वस्तु को जान लूँ और त्यागने योग्य वस्तु का त्याग कर दूँ तथा स मनिथा काश्यपाच अहोबताशि कुशल अहो बुद्धिमान सेम यह सुनकर काश्यप मुनि आश्चर्य से चकित होकर खड़े हो गए और बोले अहो तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो समयक्ष विप्रो ज्ञान दर्गेण चक्षुषा ददर्श चैनम दैवाना देव इंद्रम तेपतिम ऐसा कहकर ब्रह्मी ने उसकी ओर ज्ञान दृष्टि से देखा तब उसके रूप में उन्हें देव दिव सचिपति इंद्र दिखाय दिए तथा ततः पूजयामाश काशपो हरिवाहनमुज्ञात स्तुते नाथ प्रवेश सुयम तदनंतर काश्यप ने इंद्रदेव का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः अपने घर को लौट गए इति श्री महाभारते शांति परमढ़ मोक्ष धर्म सगाल काश्यप संवाद ही अशीत्यधिक शत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में गीदड़ और काश्यप का संवाद विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ